शिव पुराण रुद्ध संहिता शंखचूर्ण बोला सेनापते मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं आज कमर धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें सुरवीर दानवों और दैत्यों की छियासी टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से, से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के पचास कुल हैं वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों मेरी आज्ञा से धोमरों के सौ कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले कालकेयो मौर्यो दो, दो तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले सनत कुमार जी कहते हैं मुने सेनापति को जो आदेश देकर असुरु का राजा महाबली दार्वेंद्र शंखचूर सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला उसका सेनापति भी युद्धशास्त्र में निपुण महारथी महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों से अग, रथियों में अग्रगण्य था इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह तीन लाख औक्षौणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तोत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा आगे बढ़ने पर वह भद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुँचा वहाँ एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपह स्थान कहलाता है वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व मलय पर्वत पश्चिम श्रीशल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था उसकी चौड़ाई पाँच योजन और लंबाई पाँच सौ योजन थी भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की दो रमणी नदियाँ बहती हैं सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है वहाँ पहुंचकर शंखचूर ने शिवजी की सेना को देखा मुने उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूध के रूप में भेजा उसने शिव से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही अंत में महेश्वर ने कहा दूत हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं देखो पूर्वकाल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल पर प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य मधु कैटअप का भी युद्ध था पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्य का वध किया था तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था पूर्वकाल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुभ आदि के साथ शुभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर भी घटित हुआ था वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे दूध इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता इसलिए राजन देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी अर्थात कुछ नहीं क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनयपूर्वक भेजा है अतः तुम जाओ और शंखचूर्ण से मेरी बात कह दो वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है जो कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए तब शंखचूड का महदूद उठा और उसके पास चल दिया